मुक्तिदाता यीशु का शुभ संदेश लेखक शिष्य मतैया पुस्तक की कुछ जरूरी बातें प्राचीन परंपरा के अनुसार इस पुस्तक में मुक्तिदाता यीशु के बारह प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य मतैया जिन्हें मती भी कहते हैं ने उनके जीवन का वर्णन किया है शिष्य मतैया मुक्तिदाता यीशु को यहूदियों के सबसे महान गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है बतया की पुस्तक में मुक्तिदाता यीशु के प्रवचनों में से पांच अध्याय शामिल हैं। अध्याय पांच दस तेरह अठारह व तेईस प्रत्येक प्रवचन गुरु के रूप में उनके शक्तिशाली अधिकार को दर्शाता है ये शिक्षाएं उस समय से गुरु यीशु के सभी शिष्यों और उनके सत्संग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। मतेया इस बात को दिखाता है कि गुरु यीशु वही मुक्तिदाता हैं जिनका यहूदी समाज के लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन मुक्तिदाता सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं परंतु दुनिया के हर समाज के लोगों के लिए भी है अध्याय चौबीस का चौदवा पद अध्याय पच्चीस का बत्तीसवा पद मुक्तिदाता यीशु की वंशावली में तीन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जो यहूदी समाज से नहीं थीं। पहला अध्याय पद पांच और छु जी के जन्म के समय पर्शिया देश से पंडित उनके दर्शन करने आए थे अध्याय दो पद एक व दो गुरु यशु के शुभ संदेश को फैलाने के कार्य के द्वारा यहूदी लोगों के साथ साथ रोम और सीरिया देश के लोगों को भी आशीर्वाद मिला अध्याय चार पद चौबीस अध्याय आठ पद पांच अध्याय पंद्रह पद बाईस और उनकी मृत्यु होने के तीन दिन बाद जब वह जिंदा हो गए उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम ये शुभ संदेश दुनिया के हर समाज के लोगों को सुनाओ अध्याय पद उन्नीस मतया दिखाता है कि मुक्तिदाता यीशु न सिर्फ अपने दिव्य ज्ञान द्वारा लोगों को उनकी कठिनाइयों के बारे में बताते परंतु उन्हें समाधान भी देते हैं मुक्तिदाता यीशु के संदेशों को सुने और उन पर अमल करके लाभ उठाएं प्रार्थना हे परमात्मा शिष्य मतिया को मुक्तिदाता के बारे में इस शुभ संदेश को बताने की प्रेरणा देने के लिए आपका धन्यवाद यह आपकी कृपा है कि हमें अब गुरु यीशु के चरणों में सीखने का यह अवसर प्राप्त हुआ है